मन की स्थिति चाहते हुए भी एक जैसी नहीं रख पाते वो बदलाव आ ही जाता है ये मन क्या होता है ये जिस जिस वस्तु में हमारी आसक्ति है हमारी रुचि है तत्त विषय में जाकर मन स्वाभाविक लग जाता है इस लगाने के लिए मन को लगाने के लिए अलग चेष्टा करने का आवश्यकता नहीं होती है ये स्वभाव है स्वभाव बन गया है ये जो स्वभाव हमारा बहिर्मुखता दोष जो है ये काल का स्वभाव है इसका स्वभाव ही है मन को खींच करके विषय कानन में ले जाना संसारी विषय में ले जाना वो अनादिकाल का स्वभाव बन गया है ना इसीलिए ये मन ना लगना ये स्वाभाविक वृत्ति है इसलिए मन को लगाने के लिए पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए पहले तो अपने जो रुचि है रुचि की परिवर्तन होनी चाहिए हमारे संसार विषय जो रुचि है ये रुचि इतना प्रबल है जो चेष्टा करके भी हम भगवत विषय चिंतन करने में असमर्थ हो जाते हैं उसमें रुचि लाने में असमर्थ हो जाते हैं तो ये अनादिकाल का स्वभाव है अनादिकाल का स्वभाव होने का कारण ये ऐसा नहीं जो चेष्टा करने से ही मन लग जाएगा पुनः पुनः अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास करते करते करते करते धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे एक बच्चा लिखना आता नहीं है पहले हाथ घुमाता है लिखना आता नहीं है बहुत कोशिश करके भी वो लिख नहीं पाता है मैया फटकार देते हैं तारण करते हैं लेख फिर पोस देते हैं फिर लिख देते हैं हाथ घुमाओ हाथ घुमाओ तो यह हम पहले भी बहुत बार, बार कह चुके हैं ऐसा नहीं तो ये जो हाथ घुमाना ये ब्रिथा नहीं जो हाथ घुमा रहा है बेकार वो तो लिखना आता नहीं है हाथ घुमाने से क्या होता है वो तो लिखना आता नहीं है उसको बेकार बेकार हाथ घुमा रहा है उसके ऊपर बोले ना उसका एक भी रेखा अंकन बृथा नहीं जा रहा है समस्त तो रेखा अंकन की जो चेष्टा ये चेष्टा ही एक दिन वो स्वयं लिख लेता है उसका परिणाम उसका एक भी रेखा अंकन को आप छोड़ नहीं सकते हैं जो ये एक हो गया ये वाला उसका गया तो भाव है eh? नो काम कर रहा है eh? कर रहा, लेकिन बहुत स्लोली जैसे मान लो एक पत्थर के ऊपर पानी का ड्रॉप एक एक बोत पानी जब गिरता है तो बोले पत्थर को पानी क्या कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है लेकिन ऐसा ही अगर टपकता रहे एक ही जा एक ही केंद्र पर अगर पानी टपकता रहे धीरे-धीरे पचास साल पीछे आके है पत्थर में गड्ढा हो गया पानी पानी पत्थर को छेद कर दिया क्या कहते हो अभ्यास इतना बड़ी चीज है इसको छोटा मत समझो ऐसा मत समझो कि हम जो चेष्टा कर रहे हैं हमारी चेष्टा वृथा जा रही है ये बेकार हमारा मन लगता नहीं है मन आ लेके बैठे हैं चिंतन करने का चेष्टा करते हैं भगवान अंधा नहीं है भगवान बहुत कृपालु दयालु है भगवान देखते हैं ये हमारे लिए बैठा है एक भी नाम करते हो प्रभु हृदय में उसको धारण कर लेते हैं जो प्रभु का नाम करते हैं प्रभु उसको हृदय में चिंतन करते हैं उसके लिए इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए ये हमारा नाम कर रहा है हमारा चिंतन करने के लिए चेष्टा कर रहा है होता नहीं फिर भी वो कोशिश कर रहा है है ना? तो प्रभु दयालु है तो प्रभु उसके हृदय को परिशोधित करके उसके भीतर जा कर के ऐसे भक्ति उनकी भीतर संचारित कर देते हैं फिर सरस हो जाता है उसके हृदय सरस होने से स्वाभाविक उसका मन भगवत चरण में आकर्षित हो जाता है चिंतन करने में अच्छा लगता है फिर स्वाभाविक मन विषय चिंतन से हट करके भगवत चिंतन करना शुरू कर देता है विषय चिंतन अच्छा नहीं लगता है जब रुचि होना शुरू हो जाती है तो स्वाभाविक तुम्हारा मन भगवत चिंतन में लग जाएगा जब तक रुचि नहीं होती है तब तो तक अभ्यास अभ्यास जुग युगित सार्य गिना परमंग पुरुष दिव्यं जाति पार्थ अनु चिंता अभ्यास अभ्यास करते करते करते करते करते करते अच्छा नहीं लगता दर्जा देकर बैठे हैं दर्जा देकर बैठे हैं क्या करें फिर भी बैठे हैं हम हमारे जीवन की बात है हम जब पहले जब हमारे मन में ऐसे परिवर्तन आ गया जे हमको अब इस जीवन का ये भौतिक जीवन का परिवर्तन साधन करना है इसमें परिवर्तन लाना है भौतिक जीवन ये हमको संसार चक्र में ले जाए ये बोध हमारा हो गया कोई कारणवश क्या के संस्कार हो कैसे भी हो अचानक हो गया ये ऐसे नहीं अचानक ही हो गया पूर्व जन्म के संस्कार तो हमने सोचे तो क्या करें तो जनसंघ से छोड़कर करके हमको एकांत में कहीं रहना पड़ेगा और हमको अनुशासित जीवन गठन करने के लिए चेष्टा करना पड़ेगा अनुशासित जीवन अपने आप अफवाद तो इसके लिए हमको संपर्क को छोड़ करके अलग कहीं जाना पड़ेगा जहाँ हमको कोई पहचानता नहीं हमारा कोई मित्र नहीं हमारा कोई रिश्तेदार कुटुम्ब नहीं हमारा कोई प्रियजन नहीं ऐसा स्थान पर जा करके हमको अनुशासित जीवन पर क्योंकि हमारा स्वभाव जो है ये स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए हमको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा ये हमारे भीतर ऐसे बोध आ गया है अनुशासित जीवन बिना इस जीवन का ये जो भौतिक जीवन का इसका शोधन होना ये ये परमार्थिक परिपक्वता आना कदापि संभव नहीं ये परिवर्तन के लिए हमको तो जरूरत है तो मन में ऐसे चिंतन आ गया तो हम एक कहीं नौकरी करते थे कहीं एक अनजान जगह पर हमने घर ले लिया किराया में नौकरी करते हैं वहाँ तीन तला में हमने एक रूम ले लिया किराया में वहीं रोष करते हैं वहीं अपना हाथ से बनाते हैं अब इसको अनुशासित जीवन गठन करना है किस तरह से इसको अनुशासित किया जाए तो पहले जनसंग त्याग जो हमारे शास्त्र में कहे हैं जीवन को गठन करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या, क्या करना चाहिए हमारे महापुरुष ने इसको निर्देश किए हैं बहिमुख लोगों के संग से दूर रहना पड़ेगा आहार शुद्धि संग शुद्धि ये शुद्धिकरण होनी चाहिए तत्सहित भगवान नाम ध्यान धारणा उपासना ये करना चाहिए तो एकांतवास तो एकांतवास तो के लिए बहुत सब शास्त्रों ने एकांतवास तो के लिए निर्देश किए हैं एकांतवास तो बिना भूसंग में बहु लुक संपर्क में बहु संपर्क में जो रहता है उसके लिए भगवत भक्ति होना भगवत चिंतन में एक तन्मय आना कदापि संभव नहीं ये स्वप्नबत अली को समझ नहीं उसके द्वारा ऐसा होना हाँ कुछ चिंता तो करने के लिए चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन वो चिंतन निश्चल होना संभव नहीं है परिग्रह जोगी झुंझीत तो सतत आत्मा रहस्य स्थित एकाकी माने साथ कोई नहीं रहेगा नहीं जाएगा जतचित्तात्मा निराशी कोई आशा सुन अपरिग्रह हो इस तरह से तुमको एकांत में रहना पड़ेगा मन को संयमित करने के लिए हमने सोचे तो आए हैं हमारे फ्रेंड सर्किल घूमना फिरना गप करना दोस्तों के साथ बैठकर सारी रात बिता दिए हैं गप सप ऐसे ही ग्राम वार्ता करके सारी रात बिता दिए सोए नहीं गप सप कर रहे हंसी तमाशा कर रहे हैं ऐसे ही एक स्वभाव था नहीं। नहीं ना? और वो सभाव को परिवर्तन लाना है एकांत तो वाष करके एकदम एकांत होने की कोई साधारण बात है अचानक अचानक ये नहीं जो बहुत समय से व्यस्त करते आ रहे हैं अचानक अब एकांत तो में आ गया अब हमको क्या करना है नहीं जनसंघो से दूर रहना है हम दर्जा बंद करके अकेला पड़े हैं पसीना पसीना लतपत हो रहे हैं घबरा रहे हैं क्या करूं? नहीं हमको एकांत तो रहना है अब एकांत तो रहना बड़ा मुश्किल हो गया आ? ये ऐसे अभ्यास बहुत कठिन है क्या करूं? लेकिन ना हमको घर दर्जा खुल के कहीं जाना है ही नहीं प्रती अब क्या करूँ एकांत तो बैठ के क्या करूँ कुछ ग्रंथ होने से तो कम से कम अध्ययन कर सकते हैं और नौकरी भी ऐसा राजकीय रॉयल नौकरी था जाओ जाओ ना जाओ ना जाओ सप्ताह में एक दिन जाओ पंद्रह दिन में एक दिन जाओ तो मत जाओ ऐसे राज्य की नौकरी था राजनी की कृपा से ऐसे नौकरी मिल गया था पंखा पूरा मिलता था बहुत मजेदार नौकरी तो क्या करें घर में बैठ के तो सोचे तो एक बड़ा गीता मोटा सा गीता लाए बोले गीता तो हम जानते नहीं है सुनी है हिन्दू धर्म के सनातन धर्म के श्रेष्ठ ग्रंथ तो है गीता तो गीता अध्ययन करो देखो इसमें क्या है तो प्रतिदिन वो गीता में ही अध्ययन करना शुरू मन को लगाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिए हैं गीता एकदम अन्याय से लेकर अनुवाद से लेकर व्याख्या से लेकर कुछ काम तो है नहीं गीता के अंदर ही हम डूब गए है न तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उसी दिनों में हमारा ऐसा हो गया कि हमको बाहर जाना ही हमारे लिए बड़ा कष्टदायक हो गया था। पहले पहले भूख थी? हमारा मन थी, अब मन हमारा ऐसा लग गया धीरे धीरे धीरे धीरे एक आठ साल के अंदर ही ऐसे कठोर तपस्या करके जो ऑफिस में जाते थे दो चार मिनट रह करके फिर भाग जाते थे कहीं एकांत तो में कहीं खेत में कहीं कोई नहीं वहाँ जाके चुपचाप बैठी रहती है एकांत बास करने के लिए कहाँ है एकांत कहाँ यहाँ एकांत है वो आ जाए चुपचाप एकदम बैठी है चुपचाप क्या करें करना तो कुछ नहीं जानते कुछ नहीं ना जॉब ध्यान धारण ना उपासना कुछ चुपचाप बैठी है क्या करें ऐसे पागलपन जैसे नहीं अभ्यास करना पड़ेगा हमको अकेला रहने के लिए हमको अभ्यास करना तो ये अभ्यास हम कह रहे हैं जो वास्तविक बहुत इसका बहुत परिणाम बहुत अच्छा होता है धीरे धीरे हमारा मनोवृत्ति ऐसे हो गई थी कि हमको संसार जीवन से समाज जीवन से मन बिल्कुल हट गया एकांत तो में अकेला ही अच्छा लगता है कोई आने सबको बहुत विरक्त तो होता था मन में अच्छा नहीं लगता तो इस तरह से साधक को मन को लगाने के लिए कोशिश करना चाहिए अभ्यास नहीं कोई चेष्टा नहीं कोई आग्रह नहीं और कहते हैं हमारा मन लगता नहीं हमारा मन कैसे लगेगा बाबा हम भजन करते हैं हमारा मन कैसे कभी नहीं लगेगा कभी नहीं लगता। तुम अगर चाहोगे आसन में बैठते ही तुम्हारा मन भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो जाएगा आ, आ, आ, ऐसे तल्लीन हो जाएगा ये तल्लीनता तन्मयता था तुम चाहते हो इतना सहज है नहीं है ना इसके लिए तुमको अभ्यास करना घर में ही एकांत में एक स्थान बना लो दर्जा बंद करके अच्छा लागे ना लागे तुम तो नाम जब ध्यान दर्ना ये करने के लिए चेष्टा करो बाकी गुरु गुरु से संपर्क करके तद विद्धि पर निपातन परिप्रश्न से बया फिर उपदीक्षा तो तिथि एक आनंद गिना तत्व तो दर्शिना फिर तत्व तो गुरु तुमको फिर गुरु के साथ गुरु के पास जा करके प्रश्न करना चाहिए हमारे मन की स्थिति ऐसी है हमारे मन की स्थिति ऐसे ऐसे ऐसे मन की भावना आ रही है ऐसे ऐसे मन में इच्छा प्रवृत्ति जाग रही है ये गुरुदेव आप उपदेश कीजिए हमका कौन सा पंथ अवलंबन करके हमको आगे चलना है तो गुरुदेव उपदेश करो तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो इस तरह से तुमको गुरु आदेश पालन करके फिर जाके अभ्यास युग के द्वारा धीरे धीरे तुम आगे निकाल जाओगे अगर तुम्हारे अंदर ऐसे अभ्यास युग नहीं है तो आगे चलना आगे बढ़ना कदापि नहीं तीन चार दिन पहले यहाँ बैठे थे नहीं दस दिन करीब पहले तो एकांत के ऊपर ही चर्चा चल रही थी तो उनमें से एक जन ने कहा कि हमें एकांत में रख दो केवल मोबाइल हमारे हाथ में हो हम 24 घंटा क्या महीनों महीनों हम एकांत में रह जाएंगे हमें कोई जरूरत ना है <laughs> देखो बाबा पहले तो शब्द का माने ही गलत कर दिया ना हमने शब्द का माने तो होता है ना एकांत शब्द का माने क्या है एका अंत अंत माने शेष माने तुम हो और कोई नहीं है कुछ नहीं है इसको कहते एकांत जंगल में रह करके भी तुम्हारा पास दो चार व्यक्ति हैं या आते जाते हैं या मोबाइल है या और कोई साधन है तो वो एकांत हुआ नहीं एका मतलब सिर्फ मैं ही हूं ना मेरे संपर्क में कुश है मेरे सान्निध्य में कुश है इसको कहते एकांत था ये तो संपर्क तो तुम्हारा चल रहा है लोक संपर्क लोक संसर्ग लोक सान्निध्य लोक व्यवहार है तो ये तो और ज्यादा इसके दुष्परिणाम तो और अधिक है संसार है संसार माने खतरनाक संसार संसार में भी इतना मोहित कर नहीं सकता है एक मोबाइल इस तरह से साधक को भ्रमित कर सकता है ये इतना जहरीली है हैं? जो लोग नाना प्रकार चैनल फैनल ये सब दिखता रहता है मान लो जहर पैदा कर रहा है तुम्हारा मन को इस तरह से प्रदूषित कर रहा है उस मन में कभी भजन होना संभव नहीं है एकांत तो भजन तो छोड़ दो भजन का चिंता ही छोड़ दो मोबाइल इतना खतरनाक चीज़ है हम तो पहले ही कहे हैं जो भजन करना चाहते हैं मोबाइल का संपर्क पहले दूर रखना पड़ेगा कम से कम इतना करो कि जब भजन करेंगे उस समय के लिए उसको दूर रखो एकदम स्विच ऑफ कर दो आठ घंटा दस घंटा घंटा दूर दूर दूर रखने पर में दूर रखने पर पर पर भी भी अंदर रहेगा? रहेगा? रहेगा? रहेगा? क्यों मोबाइल मोबाइल ना रख रख कहीं कोई बारह कही घंटे नहीं होना चाहिए जब जबाई ने बहुत सुना है मन को एकांत एक, में नहीं है। बाबा देखो जिसका मन में ही संसार है हाँ। उसके साथ वस्तु सानिध्य है संपर्क है तो तो वो मरे तो मरेगा ही यह तो वस्तु नहीं है, है हमारे भीतर इच्छा है लेकिन वस्तु नहीं है तो धीरे धीरे वो अभ्यास के द्वारा वो मन को शोधित कर सकता है, उसके प्रड़, उसके प्रड़ नहीं है के हाँ। दिखा और मान लो भीतर में हमारा बासणा नहीं वस्तु है तो उतना भय नहीं हमारे भीतर में इच्छा ही नहीं तो वो भी उतना खतरनाक नहीं होता है तुम्हारे भीतर इच्छा भी है वस्तु संपर्क भी है तो जाके तुमको बचाना बहुत कठिन बात हो जाएगा है ना तो ये जो मोबाइल आ गया है ये बड़ा खतरनाक है खतरा की घंटी है साधक के लिए साधक जान नहीं पाते हैं जो हम किस तरह से भजन जीवन से हट करके व्यावहारिक सांसारिक जीवन में मुहित होकर के उसमें ही हम दिप्त हो रहे हैं कुछ समझ नहीं पाता है समझ पाएगा जब समय बीत जाएगा जब दुर्लभ मानव जीवन समय जब निकल जाएगा हाथ से वृद्धावस्था आ जाएगा तब तो देखा हाय रे हमारा तो समय गया हमारे हाँ, जीवन में तो कुछ मिला नहीं हमारा तो भजन साधन हुआ नहीं तब तो पछताने से क्या होगा तो मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है ये मोबाइल आ गया है कली महाराज का एक महान दिन है बहुत सुंदर रूप से साधक जीवन भजन करते हैं जंगल में बैठे लेकिन मोबाइल बिना चलता नहीं हमारा खुद दूसरे का बात क्या कहे लेकिन फिर भी हमको बचा के रखे हैं जी जी आम, बाद आम, बाद है। हम हम साधारण हम उसके संपर्क में रहते नहीं हैं हाँ दो चार फोन भक्तों से करना पड़ता है उनके मंगल के लिए दो चार भक्त वो भी देख लेते हैं पीछे कभी कभी सात दिन हो जाता है दस दिन हो जाता है इसका अंदर खबर लेने का नहीं कोशिश करते, कोशिश करते हैं कर दे। कर तक है संपर्क से दूर रहना ऐसे कोशिश करते हैं मोबाइल में ज्ञान की बात सुनकर काम करता है मेरे पास तो नहीं ठीक हो जाए काम करते नहीं है भगवान क्या है, क्या है नहीं मैं तो आएगी मृत्यु और जल्दी जाती रहेगा तो जल्दी रहे जल्दी है मन काम करता रहेगा सत्संग सुनते हैं और कोई विषय आग्रह नहीं करते हैं किसी से संपर्क नहीं रखा तो ठीक है कोई बात नहीं ये तो कभी कभी मंगलकारी भी हो सकता है सत्संग सुनते हैं हम परि कीर्तन ही सिर्फ सेवन करते हैं कुछ नहीं तो कोई बात नहीं अच्छा है ठीक है लेकिन व्यावहारिक संपर्क दूसरा चैनल फिल्मी दुनिया आदि दुनिया कितना गंदगी चल रहा है अगर वो झलक अगर लग गया मन में तो वो मन इतना प्रदूषित कर देता है उस उसमे में भगवत स्मृति जागृति होना कदा भी संभव नहीं है सबसे, सबसे बच्चा, बच्चों पर प्रभावित हो रही तो मार रहे हैं अपना माँ बाप तो स्वयं मार रहे हैं उसको उसको तो नरक में जाने का रास्ता तो माँ बाबा उसका मृत्यु का हमारे भजन जीवन का आत्मिक जीवन का उसका कल्याण का जीवन का समाप्त तो कर रहे हैं माँ है, इसको रहे हैं इसको। कारण है कौन ये बताएगा लेकिन क्या करें आजकल पढ़ाई भी हमको तो बता रहे हैं कि इसी से होती है मोबाइल मोबाइल माध्यम से ऑनलाइन तो खोली महाराज तो कोशिश करेंगे भाई जिस तरह से पूरा समाज जीवन को इस तरह से पूरा बहिमुख कर दिया जाए भगवत जीवन से हटा करके एकदम माया में पूरा सौंप दिया जाए ये तो कली युग है जुगो प्रभाव है ऐसा तो होगा ही कठिन है बचना इस अच्छा किसी किसी क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव करता है और किसी किसी पर उतना प्रभाव भी नहीं करता वो ही चीज कोई देख रहा हो अपरिपक्व अवस्था में देख रहा है तो उसको कोई ज्यादा उसको तो बहुत ज्यादा प्रभावित कर देगा और जो परिपक्व अवस्था में है जो भगवत चिंतन से जुड़ा हुआ है अरे उनको भी देखना नहीं चाहिए जो ग्राम्य गीत ग्राम्य वार्ता ग्राम्य वार्ता ना कोई बे ग्राम्य वार्ता ना ये निषेध है हमारे लिए संपूर्ण निषेध है क्या जरूरत है ग्राम वार्ता सुनने का बनाया नहीं। नहीं। तो, तो ये तो ग्राम वार्ता ही है ये तो भगवत विषय छोड़ करके जागतिक जो विषय है ये तो ग्राम वार्ता है के तब है, है। तो बाबा तो तो मैं वो बात कहना चाहता हूं बाबा कि हम बाबा को कोई वस्तु दिखा भी देते हैं इस मोबाइल में तो बाबा कभी उसको रिपीट नहीं करते कभी उसको हम दोबारा हमने ऐसा नहीं कि बाबा ने उसको दोबारा पूछा हो या उस पर चर्चा की हो ना एक बात हुई नीति के थोड़ा सा जन्म से ही सा संस्कार है हमारे भीतर तो राजनीति के विषय कुछ होता है तो जाके थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम लोग ही सुना देते, देते हैं कभी संस्कार राजनीति का hmm. देश संबंध में अंधा राजनीति नहीं देश संबंध में देश के हित के लिए ये राजनीति माने अंधा राजनीति नहीं जो देश हित के लिए देश मंगल के लिए देश के परिस्थिति ऐसे है कहा देश की धर्म ले, दे ले जा रहा है देश को कैसे राजनीतिक परिस्थिति है इस विषय में थोड़ा सा चिंता है ऐसा नहीं जो हमारा अंधा विश्वास समर्थन ये पार्टी ऐसा नहीं है कोई पार्टी से मतलब आज के तो आज की परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो जो प्रभावित करने वाला और मार्ग से भ्रमित करने वाला है तो मोबाइल मैं मोबाइल थोड़ा मोबाइल को ही दी जा सकती है। ये इतना स्लो पहचान करता है ऐसे दिखते दिखते ऐसे एक स्थिति ऐसी आ जाती है वो मोबाइल छोड़ दे तो आत्महत्या कर लेगा उसको बोले तुम तो मोबाइल जीवन में छोगे नहीं दो दिन पीछे वो पागल हो जाएगा ऐसे ऐसे मानसिकता आ जाती है दिमाग में ऐसे बढ़ जाता है वो जानता नहीं है माता पिता तो जानता नहीं है हम क्या जहर पिला रहे हैं बच्चा को जानता नहीं रोता है, ये करता है क्या करे क्या पिला, जहर पिला, तुमको वो जहर तुमको ही मिलेगा हम ये मत सोचो, अमृत देगा तुम जहर पिला रहे है बच्चे को तुमको अमृत देगा तुमको जहर देगा तैयार हो जाओ तैयार रहना छह साल के बच्चे को बच्चे को मोबाइल धरा देता है ये बात है नहीं फिजिकल खेलेगा फुटबॉल खेलेगा उसमें शरीर चर्चा आदि ना एकांत में रह करके मोबाइल दिख रहा बोलो कोई फिजिकल चर्चा नहीं कोई खेल कूद नहीं आदि खेलकूद तो समाप्त हो गया फुटबॉल फुटबॉल आदि खेल खेल समाप्त हो गया मोबाइल आ गया मोबाइल लेके एकांत में बैठ जाता है सब बच्चा बताओ क्या कल्याण होगा बताओ शरीर भी धीरे धीरे बीमार ग्रस्त हो जाएगा क्योंकि खेल कूद का समय शरीर फिट नहीं रहता है चली चर्चा नहीं रहती है धीरे धीरे धीरे धीरे और हो जाएगा। और एक चीज़, हम लोग मैं भी कभी-कभी करता हूँ मोबाइल पे सत्संग सुनने के लिए मोबाइल यूज करता हूँ तो मोबाइल में सत्संग चल रहा है और मन सत्संग में नहीं है दूसरा कोई काम में ये ऑपरद नहीं हो जाता न ऐसा बात नहीं है फिर भी अच्छा है थोड़ा दो शब्द तो कान में आता है ऐसे सत्संगे तो अच्छा है सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कोई मतपुरुष का प्रवचन सुन रहे हैं, बस ये तो ये तो अलाउ है ये तो कर सकते हो लेकिन बाकी जो व्यवहारिक सांसारिक जी भौतिक जीवन संबंध में नाना प्रकार चैनल तो से से सुनना चाहिए ना अरे नहीं ना... लगता फिर भी एकदम नहीं होता कुछ तो होता है हमारा अच्छा। मन लगता नहीं ठीक है बैठे रहो दो शब्द तो कान में जाएगा ये तो मंगल ही है ना यहाँ बैठो हो जी, हमारा मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं एक आध शब्द दो शब्द कान में आ गया उसी में तुम्हारा बहुत मंगल हो सकता है अच्छा जय जय श्रीराधेश